शतो वंदे भगवत ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिण मूर्त नमः शांति शांति शांति विशेष्य वाचक शांचकियामक पंक्ति किसक स्मरण है जाति तद्भिन्न प्रवृत्तिकद्ये जाति भी प्रवृति निमित्त हो प्रवृति निमित्त हो सकता है तथा भिन्न भी प्रवृति निमित्त हो सकता है तो ये दोनों का बीच में जो जाति प्रवृति निमित्त जहाँ रहेगा वो शब्द ही विशेष्य होगा ऐसा कहा गया अच्छा भवो को अगर विशेष्य मानेंगे तो भवो में जाति कैसे सिद्ध होगा कैसे कहा गया कैसे सिद्ध हो जाएगा तो एक ही है ना शिव जी तो कल्पांतर शिवजी नाना हो जाएंगे।, तो जाएंगे? तो जाएंगे? तो जाएंगे? आ, शिवजी का जायेंगे तो बदलता रहेगा और बहत्तर तो जाति उसमें सिद्ध होगा अच्छा आगे कहा गया की लीलावती इत्यादि से प्राचीन ग्रंथ थे ये ग्रंथ फिर क्यों आरम्भ हुआ ये अति संक्षिप्त तो ये ग्रंथ क्यों आदरणीय होगा चिरंतन मुक्ति इसमें होने से अच्छा ठीक है और यह ग्रंथ का निमित्त कौन बना राजीव, राजीव।, राजीव। और वहाँ एक शब्द आया था कौतुका ग्रंथ निर्माण करते हैं उससे क्या सूचित तो होता है कौतुक का अर्थ हो गया उत्साह ऐसे टिप्पणी में दे दिए उससे क्या सूचित तो होता है ये ग्रंथकरणे अनायास उसमें आयास नहीं ये कहा भवती अस्मा अर्थात तो वही तो है अर्थात बाकी आप कहेंगे कि नहीं ब्रह्मा जी बनाए ये कहते तो जो ये कहा शिवजी जब है ये ब्रह्मा जी सब क्या है वो सब तो शिवजी के नीचे अर्थात तो शिव जी का जो भक्त होगा जो शिव पुराण पढ़ेगा वो क्या कह कहेगा कि जगत ब्रह्मा जी उत्पन्न करेंगे ये गुण हो गया तो ये गुण अर्थात ये ये गुणों को किस में डालेंगे चौबीस गुणों में नया एक लोग कहना पड़ेगा जैसे वहाँ रक्तम अथवा नीलम कहने के लिए वो गुण हो गया प्रवृति निमित्त का इसी प्रकार की ये अच्छा ये उपाधि उपाधि को भी गुणों में लेना पड़ेगा धर्म कृति नवती तो अस्मादी थे ना तो होने से भगवती अस्मा तो से वो कृतिमान ठीक है कृतिमान ऐसा लेना पड़ेगा मतलब कृतिमत्व ये आ जाएगा जा। आगे न नंथाद श्रोत्री प्रवृत प्रयोजनादि वक्तव्य स्रोत्री, ोत्री प्रयोजनादि ग्रंथाद भवति प्रयोजन प्रयो आदि आदि कहने से और क्या क्या लिया जाएगा संबंध विषय अधिकारी ये तीन ये चारों को मिला करके क्या कहा जाता है अनुबंध अनुबंध का श्लोक साधिकारी प्रयोजन बंधन ग्रंथा मंगल नव शस्य थे तभी तो अभी पूर्व पक्ष कहता है की ग्रंथ का आदि में ये प्रयोजन आदि वक्तव्यम ये अनुबंध हो और अनुबंध का लक्षण कहते हैं ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म ग्रंथ का अध्ययन अध्ययन में प्रवृत्ति ये प्रवृत्ति का जो प्रयोजक होगा प्रवृति का प्रयोजक कौन होगा कहते हैं ज्ञान होगा हमको कुछ ज्ञान होने से आगे हमको इच्छा होती है आगे हम उसमें कृति प्रयत्न इत्यादि करते हैं तो ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिए तो हमको कुछ आगे ज्ञान होता है तो ये ज्ञान ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिए जो ज्ञान होने से हम ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं वो ज्ञान ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति में प्रयोजक बनेगा तो अध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक हो जाएगा कि ज्ञान वो ज्ञान किसका ज्ञान होने से हम ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्त होंगे कहते हैं जिसका ज्ञान होने से होंगे वही हो गया अनुबंध इसलिए ज्ञान का विषय कौन हो जाएगा अनुबंध तो ग्रंथाध्ययन प्रवृति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व ये हो गया ग्रंथक ग्रंथ ज्ञान का विषय जो ज्ञान होने से जो ज्ञान अर्थात तो जिस विषय का ज्ञान होने से ज्ञान हो, का विषय होगा ग्रंथाध्यन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म <coughs> ये हो गया अनुबंध का लक्षण अनुबंधत्व ये कहना चाहिए तरह च यह अनुक्तवाद अभी तो आप अनुबंध नहीं कह किए हैं मंगलाचरण केवल आप वस्तु निर्देशात्मक कर दिए एत अनुक्तियापेक्षणीयता एक तो ग्रंथ त। तो, क्ष इस प्रकार की नहीं कह करके कहते हैं से होने उपेक्षणियता एक आसंख्य ये ग्रंथ उपेक्षणीय हो जाएगा क्यों हो जाएगा अनुबंध नहीं कहा गया अनुबंध नहीं कहने से क्या हानि हो जाएगी प्रवृति नहीं होगी तो जो ग्रंथ में किसी की प्रवृति नहीं होगी ये ग्रंथ उपेक्षी हो गया उपेक्षणी तम एतंथ सियादी आशंक्य आशंक्य शब्द का क्या अर्थ है आशंका उद्भाव्य तो आशंक्य अर्थात सिद्धांती आशंका का उद्भावन करके आशंका्योजन संबंध सूचयन विषय प्रयोजन संबंधाधिकारी सूचयन अ विभक्ति हो जाएगी द्वितिया भो इसको दिखाते हुए समास कैसे कहेंगे क्या सूचयन में पूछेंगे अधिकारी आगे अधिकारी आगे तान चार हो गये तो तान सुच तो सूचित करते हुए सूचयन ये समापिका क्रिया न असमापिका क्रिया असमिका क्रिया अर्थात दिखाते हुए अति संक्षिप्तवाद ग्रंथ ग्रंथस्य सकल पदार्थ अप्रतिपादकतः कथम बाल व्युत्पत्तिरि आशंका ची ये ग्रंथ आपने कह दिया कि अति संक्षिप्त चिरंतन उक्ति आश्रय करके ये चलेगा तो ये ग्रंथ भी संक्षिप्त हुआ लीलावती इत्यादि जैसा एक ग्रंथ नहीं हुआ तो अति संक्षिप्तवाद एक तद इसलिए एक ग्रंथस्य ग्रंथ से सकल पदार्थ अप्रतिपादकता जो ग्रंथ बहुत संक्षिप्त होगा वो सकल पदार्थ का प्रतिपादन नहीं करेगा तभी एक तद ग्रंथ सकल पदार्थ अप्रतिपादक तो एक ग्रंथ में क्या रह जाएगा प्रतिपादकत्व इसको प्रति, प्रतिपादकता तो होने से कथम बाल व्युत्पत्तिर इसे बालकों का व्युत्पत्ति कैसे हो गया होगा क्योंकि सकल पदार्थ का तो प्रतिपादकत्व नहीं है इस ग्रंथ में तो कथम बाल व्युत्पत्तिर आशंका छ इस आशंका को एकद ग्रंथस्य से सकल पदार्थ प्रतिपादक प्रदर्शन न परिहर ए ग्रंथस्य यह ग्रंथ सकल पदार्थ प्रतिपादक है तो एक तद सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व तो रहेगा इसको दिखाते हुए परिहरन परिहार करते हुए क्या परिहार कर रहे हैं एक शंका का शंका क्या था कथम बाल ये बाल व्युपत्ति शंका क्यों हो गया क्योंकि ग्रंथ संक्षिप्त हुआ ग्रंथ संक्षिप्त होने से बाल में शंका हुआ तो ये बाल विंका का का परिहार करते हुए शंका का परिहार कैसे कर देते हैं क्योंकि ये ग्रंथ सकल पदार्थ का प्रतिपादक है शंका हुआ था प्रतिपादक नहीं है तो फिर कैसे बाल विपत्ति होगा कहते हैं ये सकल ग्रंथ प्रतिपादक है ये प्रदर्शन है न परिहरण ये दूसरा गया असमापि क्रिया पहले क्या असमिका क्रिया था सूचय अभिपरिहर योजि यदसनासी यज्जुहोषि दादा यपस्वी कौंत युष्व मदर्पण भगवदुक्त ये गीता वाक्य को आश्रय करके मुक्तावली समम ग्रंथम भगवती च चर्पयन मुक्तावली समय समाज हो जाएगा बल्या मुक्ता बल्य के साथ बराबर है अर्थात तद तो तो स्वकीय ग्रंथ अपना तो ग्रंथ को भगवती च और ये भी और एक असमापिका क्रिया हुआ अर्पण करते हुए स्वकी अनुवृत्त ग्रंथ से स्व निब्नाती स्वकीर्तिवृत्ति के लिए ग्रंथस्य से शो नाम ग्रंथ नाम और स्व नाम ये दोनों को अभी निबंधन कर देते हैं और इसमें ये जो अभी मंगल मतलब निबंधन करते हैं इस श्लोक में पहले तो तीन चीज करते हुए पहले कह दिया सुचयन परिहरन अर्पयन ये सब करते हुए कीर्ति के लिए ग्रंथर अपना नाम का भी निबंधन करते हैं एक श्लोक में इतना कार्य करते हैं ये हैं ज्ञापिका शादूल क्रीड़िता स द्रव्या गुणगुंफिता सुकृतीक सत्सा विशेष निलिता भाव प्रकर्षोज्वला विषुर्वक्ष्यसिवनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विस्ता मुदंगतनुता सदुक्तिरषाचि सत्कर्मणि सत्साह भाव प्रकार सोश्वरा विश्व कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विशा विधर्मा सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष ज्वला विश्वनाथ कृतिना विष्णु्यस सिध्धा, बिन्यस्ता सिद्धांतमुक्तावली ऐसा सद्युक्ति सुकृतिनाम प्रथम पाद में रह गया ऐसा ऐसा सुकृतिना ऐसा ऐसा ऐसा ना, चारी था। चारी था। चारी था। तो ऐसा नहीं ना सद्युक्ति ऐसा समानाधिकरण है ऐसा सद्युक्ति ऐसा मुक्तावली कैसे हाँ ऐसा ऐसा मतलब वही सद ऐसा सद्युक्ति मुक्तावली हाँ ठीक है मुक्तावली ऐसा सद्युक्ति सद्युक्ति मुक्तावली सद्युक्ति ऐसा ये सब समानाधिकरण अधिकरण होगा पहले जो युक्ति था अर्थात वहाँ कर्म ये सदयुक्ति बहुब्री लेना होगा तभी मुक्तावली में जाएगा तो ऐसा यहाँ यहाँ विशेष हो गया मुक्तावली तो ऐसा भी मुक्तावली के लिए जाएगा ऐसा मुक्तावली जो कि सदयुक्ति बहुब्री है सदयुक्ति में तो समान अधिकरण हो जाएगा सद्रव्य सद्रव्य अर्थात द्रव्य ही सहित सद्रव्य ये सद्रव्य ये सब विशेष्य हो गई मुक्तावली तो मुक्तावली सद्रव्य द्रव्य ही सह सद्रव्य मुक्तावली मुक्तावली में द्रव्य सद्रव्य कैसे हो जाएंगे कहते हैं कि प्रतिपादक हो गया ये ग्रंथ मुक्तावली तो इसलिए ग्रंथ में रहेगा प्रतिपादकत्वम ते तो द्रव्य जाकर के ग्रंथ में किस समझ से रह जाएंगे प्रतिपादकत्व संबंध ना तो मुक्तावली हो जाएगा सद्रव्य प्रतिपादकत्व संबंध न इस प्रकार की गुणे ही गुमफिता गुमफिता अर्थात ग्रथिता सतकर्मणा ज्ञापिका सत्कर्मणा ज्ञापिका सत सत अर्थात विद्यमान जो पांच प्रकार के कर्म होते हैं तो उस कर्मों का ज्ञापिका ज्ञापिका सूचिका इसमें यह कहा जाएगा मुक्तावली में और सत सत अर्थात ये कोई अभाव पदार्थ नहीं है कहते हैं सत को कहते हैं सामान्य विशेष नित्य मिलित नित्य मिलित अर्था मिलित अर्थात सम्बन्ध नित्य संबंध नित्य संबंध समय त तो सामान्य विशेष समवाय ये सब सब है और कहते हैं अभाव प्रकर्षो उज्वला अभाव प्रकर्ष अभाव का प्रकर्ष प्रकर्ष प्रकर्ष का तो अभाव का प्रकर्ष अभाव का, तो का प्रकर्ष अर्थात यहाँ बाकी सब तो एक एक हो गए किंतु ये अभाव को एक नहीं है अर्थात अभाव अपना विस्तार के साथ चार प्रकार के अभाव तो ये हो गया अभाव का प्रकर्ष प्रकर्षों का उज्ज्वला उज्ज्वला अर्थ प्रकाशिका तो नहीं तो प्रकर्ष ही उज्ज्वला कहने से अर्थात मुक्तावली उज्ज्वला ग्रंथ इस प्रकार की नहीं लेकर के यहाँ टीका में दिखाते हैं कि है प्रकर्ष का प्रकाशिका उज्ज्वला का अर्थ प्रकाशिका तो सत सामान्य विशेष नित्य मिलित अर्था समवाय अभाव प्रकर्ष का ये प्रकाशिका है ये भी विशेष हो गया मुक्तावली प्रकाशिका कृतिना, कृतिना कृतिना कृतिना प्रकाशिक वि नवटी पंडित अथा कृतम अस्ति इति कृति अतः तो हो गया कृतिन तेन हो गया कृतिना कृतिना विष्णुस विनस्ता भगवान विष्णु मे विन्स्ता अर्ता बीनी अस्त अर्पिता अर्पिता यहाँ तक हो गया ये सब विशेषण कौन कहते हैं सिद्धांत मुक्तावली तो सिद्धांत आए मुक्ता तेसा तो मावली ते पहले कह दिया गया था सिद्धांत तो मुक्तावली ये जो सिद्धांत तो मुक्तावली हो गया ऐसा सद्युक्ति सद्युक्ति अर्थात सती असत्य उक्त यश्याम जिसमें अर्थात सदयुक्ति सब भरे हुए हैं ऐसा सदयुक्ति तो जिसमें सदयुक्ति होगा अर्थात तो युक्ति का आभाष नहीं है सदयुक्ति है अर्थात तो जिसमें बुद्धि लगती है वो विद्वान को प्रिय होता है तो इसलिए कहते हैं कि सदयुक्ति होने से यह सदयुक्ति सुकृतिना मनसो चिरमनु मुदम चिरम वितनुताम क्योंकि इसमें सद्युप्ति है जिसमें विचार करते हैं तो विचार करने से फिर मनोप्रसन्न होता है ये विचार बुद्धि को लेकर के होता है और या ये, यो बुद्धे है, है परतस्तु सह कहा जाता है ना, इंद्रियभ्य पराह्यर्थ है ना वो तो श्रुति हो गया इंद्रियाणि पराणी आहु परं मनः मन मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धे है परतस्तु सह वो तो श्रुति हो गया ना ना हम स्मृति कहते हैं इंद्रिया पराणी आहु इंद्रियभ्य परं मनः मनसस्तु पर बुद्धि यो बुद्धे है परतस्तु स गीता का है ना तो त्रुति में थोड़ा तो अलग है इंद्रियभ्य परा हर्थ अर्थेभ्य परं मनः थोड़ा अलग है वहाँ शब्द थोड़ा तो अर्थात इंद्रिय अर्थ आगे मन आगे बुद्धि आगे कहते हैं जो बुद्धि से पर जैसे जैसे बंद होते होते चलेगा इंद्रिय पहले बंद हो जाएंगे मन चलता रहेगा और जब मन धीरे धीरे शीतल होगा बुद्धि चलेगी बुद्धि चलेगी और अर्थात तो मन जब बहुत ज्यादा चलता है तो संकल्प विकल्प करता होगा बहुत ज्यादा चलेगा जैसे जैसे मन संकल्प विकल्प रहित होगा कब होगा जब बुद्धि तीक्ष्ण होगा धीरे धीरे बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं करेगा बुद्धि जब तीक्ष्ण होगा पदार्थ स्पष्ट देखेगा उनका धर्म को एक ही बार निर्णय लेगा वही ठीक है वही करेगा तो जब बुद्धि जब कमजोर होता है मन तब नाना विकल्प देखाता है तब तो हमेशा चलता रहता है जब बुद्धि इतना बलवती होगा धीरे धीरे ये अंत कार्य करना धीरे धीरे घटेगा शांत रहेगा तो जब फिर ये बुद्धि निर्णय करके विचार करके धीरे धीरे बुद्धि शांत होने लगेगा यो बुद्धे है परतस्तु सह तो बुद्धि कार्य करते करते जब शांत होगा तो समाधि में रहेगा इसलिए विद्वान लोग बुद्धि जिस ग्रंथ में लगेगा उसमें अधिक महत्व देकर के चलेंगे वो कथा सुनेंगे राम जी ऐसे हुआ भगवान कृष्ण जन्म हुए इससे क्या हुआ बुद्धि नहीं लगती तो जिसमें बुद्धि लगेगा वो ग्रंथ में अधिक महत्व देना है क्योंकि समाधि प्राप्ति का वो शीघ्र उपाय है इसलिए ज्ञान मार्ग शीघ्र कहते सुकृति नाम सुकृति नाम अर्थात तो विदुषाम क्योंकि शोभना तो कृति रिय ये सत्व वाले होंगे अर्थात बुद्धिमान होंगे तो सुकृतिना मनसो मुदम चीतनुद्वान विद्वानों का मनस मुदम मन का मुदम अर्थात हर्ष प्रसन्नता को चीरम बीतुदान अर्थात हमेशा विस्तार करें अर्थात ये ग्रंथ विद्वानों के द्वारा आदृत तो हो विद्वान लोग तो इसको पढ़े अच्छा आगे मुक्ता द्रव्य सहिता युक्ता इसे सद्रव्य सद्रव्य का पदकृत देते हैं द्रव्य सहिता सहिता अर्थात युक्ता इसे सद्रव्य सद्रव्य तो के साथ एक ग्रंथ कैसे संबद्ध होगा हो कहते हैं प्रतिपादकया प्रतिपादकता किसमें रहेगी ग्रंथ में और द्रव्य में प्रतिपाद्य और गुणीर गुमठिता गुमिता गुफा ग्रंथे गुफा धातु ग्रंथे गुमखिता गुमठिता अर्थात आगे सत्साम सत्कर्मणा ज्ञापिका काम सताम, सताम उत्पणाधीनाम अर्थात ये कोई अभाव पदार्थ नहीं है तो भाव पदार्थ है सताम उत्पणाधीनाम आदि से क्षेपण आकुंचन प्रसारण ग्षेपना पंचा कर्म न्ञापिक ज्ञापिका अर्थात बोधिका ज्ञापिका में प की सूत्र से आ ले जाएगा लेरी मायातम जाए ज्ञापिका ज्ञापिका का अर्थव गया बोधिका सत आगे हो गया सब सामान्य विशेष नित्य मिलता अभाव प्रकोषो जला उसके लिए व्याख्यान देते है सत सक्ष, सतर्थात अभाव रूप नहीं है जातिरूपम सामान्यम पहले हो गया सब सामान्यम अर्थात जाति आगे विशेष विशेष भीशे जो नित्य द्रव्य है वृत्त कहते हैं आगे हो गया नित्य मिलिता नित्य समवाय तेर मिलित अच्छा नित्य समवाय अभी सामान्य विशेषर समवाय ये तीन के साथ मिलिता तो नित्य मिलित मिलित शब्द से संबंध लेंगे तो नित्य मिलित कहने से समवाय संबंध को कह दिया आगे व्याख्यान देंगे तो यहाँ कह देंगे नित्य हो गया समवाय ते ही मिलिता तेई अर्थ सामान्य विशेष और नित्य नित्य का अर्थ समवाय अभी नित्य शब्द से ही समवाय कहते हैं मिलित अर्थात ये तीनों के साथ मिला हुआ है तो हो गया नित्य मिलिता यथवा संति सामान्य विशेष नित्य मिलिता नहीं नित्य मिलिता एक शब्द हो गया नित्य मिलता का अर्थ तो सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता का विग्रह कहते हैं सत का अर्थ संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि मिलिता नहीं हो जाएगा सब सामान्य विशेष नित्य मिलिता इस प्रकार तो नित्य मिलिता का दो प्रकार की विग्रह दिखाए नित्य मिलिता का अर्थ नित्य संबंध ये द्वितीय पक्ष में नित्य मिलित को अलग कर लिया मतलब नित्य और मिलित एक पद हो गया समवाय को कहेंगे नित्य मिलित अर्थ नित्य संबंध आगे अभाव अभावानं प्रकर्ष प्राग अभावा भेदेन वैलक्षण्यं ते परस्पर प्राग प्रागव बाकी तीन अभावसाव अत्यवस्थ्वला तथा तस्य उज्ज्वला तस्य अभावस्य अभाव अभाव प्रकर्षस्य प्रकर्षस्य उज्ज्वला उज्ज्वला प्रकाशिका क्या ची क अभावश्य अच्छा अभावश्य प्रकर्ष कहा नीचे टीका में दिया है अभावान प्रकर्ष होगा ना तो ठीक <crime> है अभावान प्रकर्ष कहेंगे मतलब अभावश्य प्रकर्ष प्राग भाव प्राग भाव आदि ऐसा अच्छा पाठ है अभावश्य को अलग पद किया है अच्छा ठीक है अभी क्या ना अभाव का प्रकर्ष क्यों आप कहते हैं कहते हैं उसके अंदर में अर्थात स्वगत भेद है क्योंकि ऊपर में जो है अभाव प्रकर्ष अगर हम वहां अभावान प्रकर्ष करेंगे तो अभाव का प्रकर्ष करने तो सब अलग अलग हो गए तो प्रत्येक में प्रकर्ष है तो इस प्रकार की नहीं कहेंगे अभाव में प्रकर्ष है क्या है कहेंगे उसी के अंदर में चार अर्थात स्वगत भेद है स्वगत परस्पर विलक्षण भेद वाले ऐसे हैं इस प्रकार की कह करके है जिसमें स्वगत भेद है वो थोड़ा प्रकर्ष है बाकी जो हो गया विशेष समवाय सामान्य इसमें कोई स्वगत भेद नहीं है इसलिए उनमें और प्रकर्ष नहीं है इस प्रकार के ले सकते हैं यहाँ तो अभाव प्रकर्ष को समाज करके दे दिया अच्छा तस्य उज्ज्वला ठीक हाँ है आगे तस्य उज्ज्वला अभाव तो प्रकर्ष प्रकर्षस्य उज्ज्वला हो गया उज्ज्वला प्रकाशिका आगे उज्ज्वला विश्वनाथ कृतिना विष्णु आगे विनस्ता हो गया आगे ऐसा क्यों कहते हैं? कहते हैं कि बुद्धिस्था ऐसा में प्रतिपदी क्या हो गया एतद क्या है इदम अस्तु सन्निकृष्टे समीप तरवर्ति चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृषे तदि परोक्षे भी ऐसा ऐसा बुद्धिस्ता बुद्धिस्ता अर्था समीप तरह बुद्धिस्ता क्योंकि ग्रंथ रचना करने से पहले पूरा ये ग्रंथ का जो विषय वस्तु उनका बुद्धि में है इसलिए कहते हैं कि ऐसा आवली, आवली है। सिद्धांता है मुक्ता पंक्ति तो हो गया सिद्धांत मुक्तावली पंक्ति विष्णु नारायण से बक्ष्यसी बक्ष्यसी विस्ता बक्ष्यसी अर्थ बक्ष्यस्थले विनस्ता अर्थ विशेषताशेषपेण अर्पित क्योंकि वि न्यस्ता तो बी अर्थ विशेष विशेषपेण अर्थ श्रद्धाभक्ति के साथ अर्ता सुकृती तो मनसो कहा गया सुकृती पंडितादुषा मनस मुद मुदम अर्थत तो सतोष मुद धातु का अर्थ हर्षे तो सतोषम चीर चीरम अर्थ बहु काल वितनुता विस्ता पंडितों का विद्वानों का मन को ये दीर्घ कालपर्यत तो प्रसन्न करे अर्थात तो इसके ऊपर विचार करें न युक्ति म युक्तिनाम अत्र असत्वात कथम विदुषाम संतोषस्तरा जिस ग्रंथ में युक्ति नहीं है वो ग्रंथ ये विदुष विद्वानों को संतोष नहीं देगा ऐसा ग्रंथ तो केवल कोरोना काल में पढ़ा जा सकता है जबकि आप गेट से बाहर ही निकल नहीं पाएंगे बुद्धि ज्यादा लगा भी नहीं पाएंगे थक जाएगा तब तो उससे ही पढ़ा जा सकता है वो सब ग्रंथ युक्ति नाम अत्र असत्वात अत्र अर्थात ये ग्रंथ में युक्ति नहीं है तो फिर विद्वानों का संतोष कैसे होगा क्योंकि जहाँ बुद्धि व्यवहार नहीं है वहाँ विद्वान को संतोष नहीं होगा तत्राह तो सदयुक्तिर ऐसा सदयुक्ति सदयुक्ति में बहुब्री है सत्य युक्तयो यो यश्याम सा तथा सत्य सत्य में जो दीर्घ ही वो किस सूत्र से आएगा सत्य यज का रूप है दीर्घ इकार है ना उसमें उगित प्रातिपति का हो गया सत्य क्या आ गया जीप हुआ से होने से उसका जस का रूप हो गया सत्य क्योंकि उक्ति उक्ति स्त्रीलिंग होने से सती तथा उपयुक्ति यश्यार्थात सदयुक्ति ही वो ग्रंथ तभी ये ग्रंथ को मुक्ता का सिद्धांत हो गया मुक्ता मुक्ता का आवली जैसे मुक्तावली अर्थात तो मुक्ता का हार होता है ऐसे ये ग्रंथ भी अभी इसी प्रकार की हो गया अर्थात इस ग्रंथ में जो विषय है वो मुक्ता के साथ तुलना करके ग्रंथों को मुक्ता का हार के साथ तुलना कर दिए एक सादृश्य दिखाए अभी वो कैसे हैं कहते हैं मुक्ताबलि सादृश्यम मुक्ताबली का सादृश्य तो मुक्ताबली ग्रंथ हो गया मुक्ताबली अर्थात जो मुक्ता का हार उसका सादृश्य अभी ग्रंथ में आना चाहिए सादृश्य का क्या लक्षण है तद भिन्न भूयो धर्म तद भिन्न होना चाहिए और सदगत भूय धर्म वाला भी होना चाहिए जैसे गो सदृश गो सदृशो तो गो से भिन्न है गवय और गो गत जो भूय धर्म भूय बहुत गो में होने वाला बहुत धर्म गवय में है तभी सादृश्य हुआ अभी मुक्तावली सादृश्य मुक्तावली अर्थात मुक्ता का हार उसका सादृश्य ग्रंथ में दिखाते हैं कहते हैं द्रव्य आदि पदार्थ तया अभी जो मुक्ता का हार होगा वो द्रव्य आदि पदार्थ वाला होगा अर्थात द्रव्य रहेंगे मुक्ता का हार में तो अभी ये ग्रंथ में भी द्रव्य है कहते हैं द्रव्य आदि पदार्थ बतया तो ग्रंथ हो गया द्रव्य आदि पदार्थवत्त उसमें रहेगा द्रव्य आदि पदार्थ बत्ता द्रव्य आदि पदार्थ द्रव्य आदि पदार्थ ये ग्रंथ में कैसे रहे द्रव्य आदि पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य ग्रंथ में कैसे आकर के रह गए जाए प्रतिपादक द्रव्य आदि पदार्थ बतया यथा ही उसको सादृश्य कैसे है उसको भी दिखाते हैं मुक्तावली सद्रव्या मुक्तावली अर्थात मुक्ता का हार मुक्ता का जो हार है वो सद्रव्य कैसे कहते हैं साध्यतया द्रव्यवती तो द्रव्य आवत जो मुक्ता का हार होगा वो द्रव्य साध्या है तो द्रव्य आवत नाना विध द्रव्य घटिता व नाना विध द्रव्य उसमें है तो मणि होंगे वो मुक्ता होंगे वो उसमें सूत्र होगा ये सब होगा अच्छा आगे कहते हैं गुणेन अर्थात तो यहाँ गुण का अर्थ हो गया सूत्र अच्छा यहाँ सूत्र को और द्रव्य में नहीं लेंगे खाली जो मणि है उसको मणि मुक्ता वो सब द्रव्य हो गए आगे गुणे न गुण अर्थात सूत्रे न गुम्फिता अर्था गुमफिता अर्थात निर्मिता तो हो गया गुणा गुम्फिता सूत्र के द्वारा उनको सब आबद्ध किया जाएगा अच्छा आगे सुकृति नाम सुकृति नाम भगवत भजनादि रूपाणी कर्माणी तेसा बोधिका क्या, क्या जैसे थी वो तो आगे कह रहे हैं ना अभी सुकृति नाम सत्कर्म ज्ञापिका श्लोक में है ना उसको कह रहे हैं अभी पहले क्या था सत्कर्म ज्ञापिका हो गया ग्रंथ तो वो ग्रंथ सुकृतिना मनसोम मुदम बीतनुताम अभी कहते हैं कि ये जो मुक्ता माला हो गया माला पक्ष में दिखाते हैं उसको सादृश ग्रंथ में दिखाते हैं तो सुकृति नाम सत्कर्मा नाम ज्ञापिका हो गया मुक्ता का माला तो जिसका माला में जिसका गला में कोई माला है ये ज्ञापिका होता है कि ये व्यक्ति सुकृति अर्थात सत्कर्म करने वाला है पुण्यवान है क्यों नया एक अनुमान कहते हैं अयं धार्मिक क्यों माला वत्वात इसलिए तो कंठ में कम से कम ये रुद्राक्ष डाल करके रखे कुछ भी माला है कि डाल करके रखे तो ये जो कहते ना गला में माला नहीं है यहाँ त्रिपुंड नहीं है ये सब आकड़ा वाले बात हो गया शायद तो इसलिए ऐसा नहीं होना है अर्थात गला में माला रहना है वास्तविक तो क्या है गला में जब माला रहता है आप बहुत उत्पटन हो जा पाएंगे क्या नहीं हो पाएंगे आपका गला में माला है अगर आप रास्ता में जा रहे हैं जिधर उधर सब बोर्ड को देखते रहेंगे क्या hmm. <laughs> नहीं देख पाएंगे ये आपको थोड़ा तो थो रोक देगा तो कम से कम इसलिए सब डालना चाहिए <laughs> तो थोड़ा बहिर्मुखता घट जाएगा अच्छा सुकृति नाम ये दिनोकरी में सुकृति नाम सुकृति नाम अर्थात पुण्यवताम यानी संति समीचीनानी भगवत भजनानी रूपाणी कर्माणी जो सत्कर्म करने वाले है उनको जो भी सत्कर्मणाम ज्ञापिका सत्कर्म अर्थात समीचीन कर्म तो समीचीन कर्म क्या है कि तुम तो भगवत भजन आदि रूपाणी आदि कहने से दो नंबर टिप्पणी दे दिया स्व कर्म अनुष्ठान स्वकर्म अर्थात तो वर्णाश्रम के आधार पर जिसका जो कर्म है उसका अनुष्ठान करना ये भी सुकृतियों का लक्षण है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये पुण्य होता है भगवत भजन रूपाणी कर्माणी तेजा बोधिका ये जो माला हो जाएगा ये सत्कर्म का बोधिका अर्थात तो सत्कर्म करता रहेगा करता होगा आगे सत्सामान्यम आगे है सत विशेष नित्य मिलित अभाव प्रकोष्जला ये माला में ये भी घटना चाहिए अभी कहते हैं सत्सामान्यम सामान्य अर्थात सत का अर्थ हो गया समीचीना सामान्य का अर्थ हो गया जाति तो समीचीना जाति वाला तो समीचीना जाति और समीचीनाथात उत्कृष्ट उत्कृष्ट जाति का कौन कहते हैं विशेष उत्कृष्ट जाति का मुक्ता उत्कृष्ट जाति का जो मुक्ता होंगे उत्कृष्ट जाति वाला मुक्ता क्या है कहते हैं विशेष उसमें आएगा उत्कृष्ट जो होगा उसमें विशेष रहेगा तो ये विशेष क्या है कहते हैं महत्व निर्मलत्वादी अर्थात वो मुक्ता उत्कृष्ट है जिसमें महत्व रहेगा ये छोटा छोटा नहीं होगा एक इतना ये जो गला में डालते हैं माला सफेद स्फटिक उसका छोटा बड़ा में भी कम ज्यादा होता है ना उसका कीमत तो कहते हैं कि एक तो महत्व रहना चाहिए और निर्मल भाष्यकर भगवान का कहते हैं कि अंधेरा हो जाने से वो पूरा एकदम प्रकाश दिखता है जो भाष्यकार भगवान बड़ा बड़ा है ना जो स्फटिक माला पर बंद कर देंगे तो थोड़ा प्रकाश दिखता है वहाँ कहते हैं हम तो देखा नहीं जैसे भी तो ये हो गया अर्थात समीचीना जाति सत सामान्य कहने का अर्थात समीचीना जाति अर्थात महत्व निर्मलत्व आदि नित्यम अर्थात अनवरतम मिलिता संबद्ध सत सामान्य अर्थात समीचीन जाती वाले जो मुक्ता उसमें वो भी विशेष वाला है अर्थात महत्व और स्वच्छ निर्मल वाला है उससे नित्य मिलिता अर्थात अनवरत अर्थात गुथा गया अर्थात तो वो ही माला है माला कहने का अर्थ निर्मल और बड़ा बड़ा मोती वाला जो है वो हमेशा रहेंगे क्योंकि माला है तो मोती रहेंगे मुक्ता रहेंगे नहीं रहेंगे तो हमेशा रहेगा उसके साथ अनवरतम मिलिता सम्बद्धा और अभाव प्रकोष प्रकर्षोज्वला कहा अभावे अभाव तेजो भावे अंधकार सती प्रकर्षोज्वला अर्थात तो अर्थ ये जो हम लोग सुने हैं, भगवान का वाशिक माला अंधकार हो जाने से थोड़ा प्रकाश कर देगा तो ये हो गया अर्थात माला पक्ष में भी ये सब घट गया तो अंधकार में ये अर्थ को प्रकाश कर देगा यथा मुक्ताबली द्रव्य आदि सकल पदार्थवती तथा तथा अयम ग्रंथो जैसे ये मुक्ताबली मुक्ताबली अर्थात माला मुक्ता वाला माला में जैसे बहुत सारे पदार्थ रहते हैं अर्थात तो मुक्ता हो सकता है स्फटिक हो सकता है बीच बीच में अगर एक मुखी रुद्राक्ष रुद्राक्ष मिल जाएगा वो भी डाल सकते हैं क्योंकि जो मुक्ता का जो कीमत होता है एक मुख्य रुद्राक्ष संभव तो पता नहीं उतने अगर हो जाएगा तो बीच बीच में होता है जैसे वो माला हो गया ये ग्रंथ भी उसी प्रकार की अत्रच मुक्ता क्तिया मुक्ता बलित्वक्तिया तो, तो वो ऐसा है ना नुक्ता बलितोक्तिया अच्छा ठीक है चलेगा अच्छा मतलब ये पाठ तो यहाँ अत्र अर्थात इस ग्रंथ में मुक्ता बलि का साम्य कथन के द्वारा ये ग्रंथ भी निर्दोष सूचित तो हुआ क्योंकि जो मुक्ता का माला है वो निर्दोष होता है क्योंकि महत्व मुक्ता रहेंगे और वो भी स्वच्छ रहेंगे फिर उसमें और क्या कोई दोष दिखाएगा इसी प्रकार की एक ग्रंथ भी निर्दोष हुआ तो ठीक है यहाँ तक तो हो गया किंतु तो आपको इसमें कहना चाहिए था अनुबंध चतुष्टय इसके लिए कहते हैं अत्र द्रव्यदि पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शन न द्रव्यादयो विषया ग्रंथ का विषय कह दिया गया क्या कौन हो गए द्रव्यदि पदार्थ पदार्थ तत्व अवधारण च प्रयोजन सूचितम आ गया और संबंधस्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव प्रतिपाद्य कौन हो जाएंगे द्रव्य और पदार्थ तत्व अवधारण कामो अधिकारी समाज कैसे कहेंगे अवधारणम कामो य पदार्थ तत्व अवधारण काम वो अधिकारी हो गया इसलिए चारों अनुबंध भी ये श्लोक के द्वारा कह दिया गया ठीक है अजय तक ओं शंकर शंकरचार्यव वादराय सूत्र भाष्यौ वंदे तो भगवत पुनः ईश्वर गुलामूर्तिद विभागि व्योम दे वजुदा देहाय दक्षिणा दे मूर्त नमः ओहिशां केशान केशान केवोस्त